श्री श्रीरामकृष्णकमृत चतर्वश्छेद पिता, पिता स्वर्ग पिता ही परम तप राम सेसार विषयिण्यों बहुवाताम से परम वैष्णव गृह श्रीधर सेवा पिता द्वितीयदार पिग्रहतवायस्क पिता तथा विमाता गृह आस्ता किंतु विमात्रा सह संसारे रामः राखी न जाता इधँम विमाता चुप्विश्वर्षीय कृते रात्रे अतरा अरा क्रुध्यती स्म तत्सणी वार्ता प्रचल रिता उत्सन्न सम ज श्री श्रीरामकृष्ण भक्ता अभी पिता तू सम्यक अस्ति। रामः विमातरी उत्सन्न जाता सू स अस्सी रातरी गृहमेता का अशाति का विपत्ति सैद्वस्माक संसार भंगो अच्छी सात गृहम ग किेत रामं प्रति अपि तबकि भार्पे कथम न पितृगृे स्थापया स्थापय समैषा हाष्यम श्रीरामकृष्ण सहाँ कित स्थाक स्था एक स्थिता सराव अ स्थित शिव एक शक्ति अ रामह महाशय वयम सुखम तस्याम आगतायाम संसार भंगह स्यात एतस्थले। श्री श्रीरामकृष्ण आम पर गृह निर्माय दाँ शक्नो तथा भवितुम भविमर् धनं व्ययधन दर अत अति महा गुरु माम जिज्ञासते पिता भोजन पात्रे कि भोक्षे अहम वा कि तो तब किं तव पिता भोजनपात्रे न खादीष्यसी परे सुजना ते उिष्ट कस्में न ददते कििष्ट सुने न दीये से गुरो इष्टिया सपरिया असच्चर गुरो त्याग निषिद्ध गिरीद्र महाशय पितृभ्या महत्पराध क्रीय से किषण पाप आचार्य श्रीरामकृष्ण तदवत माताचारिणी अभी चेन्नताज्या अमूकमोदयां गुरुपत्न चरितनाशे चरितनाशे सति ते अब्रवत सुनु गु क्रीयता अहम अवदम तत्को शूरण अपकृत तदंकुर स्वीकिष्य नष्टा चेत तत कि यद्य मौंडिकृह तथा मं गुरियानंदराय चैतन्यदेव तथा, करतव किं हेयो भोह। तयो चैतन्य देवह तथा माता मनुष्य कर्तव्या पितर कि हेय भो तय प्रसन्नताम रिते धर्माद कि चैतन्यदे प्रेमोन्मत्ता तथा संन प्राग् बहु दिनाव मातर प्रबोधित अवदत्ता अहम अंतरा अंतरा समें तोभ्यँ दर्शन दायामी मटर्महाशं तिस्कुन किंच वज् पितर लालितौ अजुना क्रियती अपत्या जाता आदा निर्गमन पितर वंचयि पुत्र स भार्यो वैष्णव वैष्णववेशेन निर्गछति तौ पिता अभा धन्य नास्तथा न्यगक्यम सर्वे सभ्यात कचन ऋण सब देवर्ण देवर्ण्यवर्ण पुनर्मातण पितृण तृणमच पित्रो ऋणपरिशोधम रिपोर्ट न सिद्य है श्रणम्पी अस्त हरीश त्यक्त्य अगम्य स्थित यदि प्रासन व्यवस्था नविष्य अवदिष्य निष्कर्मा मूढ़ति ज्ञात पर पत्नी साक्षा भगवती ज्ञाए से चंड्याम अस्त या दी सर्वूतेषु मातृपेण संस्थिता सा एव माता संवृत्ता अतोहं स्त्रिय पश्यसी सृंदेना काचारिका किमी न नक्नोमी केचन श्लोकान उधरती दीर्घ दीर्घवाचो व्याहरती पर आचरण अन्व्रसन्न तस्या हठ योगि ऐसा तैसोजन कुत सिया प्रयत्न परह अटाट्यते किंच ब्रूते मनुसंहितायां साधुसेवा प्रसंगोस्ती वृद्धा माता भोजन न प्रनोति स्वयं हट्टापणनम कर्त जाती भृशँ क्रोधो जायते जाये से सर्वस्माको मुक्त संन कर्तव्य परेमोन्माद यदि जायते तदा को विता स्त्री ईश्वरे इति प्रीति यद उन्माद इव तस्य संवृत्त तमी कर्तव्य नास्तना मुक्त प्रेमोन्माद कीदशा चेद जगद्भ्रमो जायते स्वशरी यदि वस्तु तदपी विस्मते चैतन्य देवस्य चैतन्यद सागरे झंपेन न्यपतत सागर की बोधो नास्त भूमौ वारम वखलनापत निक्षुब वितृष्ण विनद्रता देहधी अभी नास्ती श्रीयुक्तवृद्धगोपाली तीर्थयात्रा श्री प्रभु विद्यम तीर्थ कथम अधर सेमंत्रण राम से श्री प्रभु मध्यस्थ हा। प्रभु हाचैतन्य सहसा अवोचत भक्ता चैतन्यम अखंडचैतन्यम वैष्णवचर् कथ्य स्म गौरा अखंडचैतन्य बिंदुरेक श्रीरामकृष्ण तव कि तीर्थनाभिलालाष वृद्धोपाल आं महोदय किंचित पर्यट्य आग्छा राम वृद्धगोपाल प्रति अयम ब्रूते बहुदकात्म कूटीच यो न्यासी बहुतीर्था नाम सहुदक यो ही नाम भ्रमणे तृप्तृष्ण स्थने स्थिस्सन आसीन सकुटीचक अपरम एकम विषय अयम वस्चन पक्षी महापोत कूपदपरी उपाविशत, महापोत गंगा कदा सागरे पति नासीत, अवधानमत यधान अब तदा तटस्थितिशा विवदशु उतरत उदत क्वा अस्त तदा तद प्रत्यान विश्रम्य दक्षिणत अव्रजत दिशि अंत नास्तु श्वस प्रत्यागछत पुनः कृत किंचितिद विश्राम पूर्वतः पश्चिमत अगछत् कषापी दिशि अवधि न विद्यूपदोपरी जोशं उपावशत श्री बोधो भवती, तत्र श्रीरामकृष्ण यदा अत्र तत्र यदा अत्र अत्र यदात्र बोध तदव ज्ञान कश्चन ताम्रकूट सवन करती चूर्णारटिका दीपयु प्रतिशी वेश्मागात्रिगहना ज ते आपन्नाह बहुकालम जावत सवेगा घातात परम कश्चन द्वारम द्वार उद्घाटर तेना जनेन सह साक्षात्कारा अनंतरम सो पृछत किं मत अदत पुनः किं मतुसेवनाश अस्तनाव चूर्णारटिका दीपय मनाह तदा स जनो ब्रवीत हंत उत्तमों जन एवं क्लेशम सोढ़गमन द्वाराघात चं तो लंठन दीपक कौशि रमेशा हाष्यम यदा तेदीय पर लोका नास्था अटती श्री प्रभु किं इंगति स विद्यमती रामह महाशय इदनमशावगत गुर कथम कांचन शिष्या वह चतुर्ध पर्यटन कृत्वा एहि सदा सकृ पर्यट्य यद अवग्छति यदाप युसमीपं प्रयाति सकल केवल गुरुगिरी प्रत्यय सुत्द आलापे कथंजित स्थगि सती श्री प्रभु राम गुणगान कौती श्रीरामकृष्ण भक्ता अहो राम सेयनों गुणा बहुक्त राम प्रति अधरो अवदत्व महादोभाजारस्थने अधर से गृह श्री प्रभो परमो भक्त तरह गृह चंडीगानम अभवत श्री प्रभु तथा भक्ता नैके आसन्धेण तो रामो निमंत्रणीयृत रात्यर्थम अभिम स लोकसमीपे दुख प्रकाशवा अतः अधरो राम गृह गस प्रमादा एकदम गतह। ग अधर अधरस्य न दोषा अहम ज्ञातवा स राखाल सेोष राखालोपरी राम आसरामक राखाल् दोषो न कंठ गणे गणनीय कंठकुंचना क्षीर महाशय किमद उच्यते चंडीगानम जातरामकृष्ण अधरेण तैत्य भो तने मैं सहुम्लिकगृह गहम प्रस्थन सपृक्षम थया सिंहवाहिनीसौ प्रणामिणा नदावत महाशय मै न ज्ञात प्रणामदक्षिणा देया च नोक सैत हरिना दोष क्र हरिना त्र निमन्त्रणम् अंतरेण अपि शक्यते निमन्त्रणं नापेक्षितम्